रासकर वरम रासेश्वर रधिष्ठातृदेव वंदे रास विनो दिन हम ुत्पकमल श्रीगुरून्वैष्णवांसग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव सावधत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पाद गण ललिता श्री विशाखान्वता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे रसिक रसिकेख रास रस रसकुंडलाधिपति रसनायक रस विनायक रसमोहन रस ललित रसधीर रसगंभीर रसवासी रस विलासी रस साहसी रसो वही सह रस मोहन श्री राधारमण देव की कृपा से हम सभी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप श्री गुरुदेव को जानने का प्रयत्न विश्व चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा विरचित श्री गुरुदेवाष्टकम को सुनकर कर रहे हैं संसार दावा लोक लीढ़ोक घना घनमस कल्याण गुणा वंदे गुचारिंदम वंदे गुचारिंदम वंदे गुरु श्री चरणार विंदम प्रथम श्लोक कहता है कि जीव जगत के अंदर जितने भी मनुष्य मानव रह रहे हैं वह सब के सब मानव संताप से ग्रस्त हैं वह सबके सब, सब विषया अग्नि के अंदर जल रहे हैं उस समय पर जब वह इस दाहकता से जल रहे हैं इस अग्नि में जल रहे हैं उस समय पर उनकी रक्षा करने के लिए करुणावतार श्री गुरुदेव मेघ का रूप लेकर आते हैं और मेघ का रूप लेकर आए और आने के बाद अपने करुणा की वर्षा उन सब जीवों के ऊपर करते हैं ऐसे श्री गुरुचरण उनके पदचरण जो गुणों की खान है जो हम सब का कल्याण करते हैं उनको हम वंदन करते हैं देखिए शास्त्र के अंदर लिखा है कि चिंता ज्वल चिंता ज्वाल शरीर वन दहा लगे न बुझाए प्रकट धुआं ना देखिए भीतर ही धुंधुनाए कि चिंता एक ऐसी वस्तु है जो जब जीव के अंदर लगती है तो जीव को अंदर से जलाने की कोशिश करती है जला तो रही है जीव को परंतु प्रकट धुआं ना देखिए भीतर ही धुन धुनाए यह बाहर धुआं नहीं दिखता है इसका बाहर आग लगी हुई नहीं दिखती है परंतु अंदर ही अंदर वह जलता रहता है हमारे यहां तो कहते हैं कि चिंता चिता समान है व्यक्ति जिसको चिंता लग जाती है वह चिता पे पहुंचने का ही अपना एक मार्ग प्रशस्त कर लेता है चिंताएं बहुत प्रकार की हैं। अब यह जो चिंता है इसी की बात कही है कि यह संसार के अंदर जो अग्नि जला रही है जीवों को वह दावा की अग्नि है दावानल की अग्नि कोई बाहर का व्यक्ति आके नहीं लगाता है कि कोई बाहर से व्यक्ति आया और उसने माचिस से आग लगा दी यह जो दावा दाव है और अनल माने अग्नि यह जो जंगल की अग्नि है जंगलों में अग्नि कैसे लगती है जंगलों में अग्नि लगती है जब व्यक्ति जब दो पेड़ों के बीच में वहां पर घर्षण होता है दो शाखाओं पेड़ों के बीच में घर्षण हुआ मतलब आपस में ही अंदरूनी आपके विचारों का जब घर्षण होता है सुख और दुख का जब आपके भीतर ही घर्षण होता है विषयों का ही आपके भीतर घर्षण होता है कि मुझको यह वस्तु भी चाहिए मुझको वह वस्तु भी चाहिए मैं एक दिन विचार भी कर रहा था कि घर बनाना आसान नहीं है एक घर को खरीद लिया रेडी टू मूव जी उस घर को लेने के बाद उस घर के अंदर फर्नीचर भी चाहिए ऐसा तो मिलता नहीं है फर्नीचर के लिए काम करना पड़ेगा खिड़कियां लगी हुई होंगी तो पर्दे भी चाहिए उसके लिए भी खर्चा करना पड़ेगा आपको सोने के लिए बिस्तर चाहिए तो बिस्तर के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा उस बिस्तर पे हर हफ्ते दो हफ्ते के बाद बेडशीट भी बदलनी है तो उसके लिए भी खर्चा करना पड़ेगा उस पर भी लगाने हैं तो उसके लिए भी खर्चा करना पड़ेगा किचन भी पुराने जमाने में तो छोटी सी जगह पर बहुत सारे लोग बड़े बड़े भोजन बना लेते थे परंतु यहाँ भी किचन के हिसाब से वैसे सामान तो होने तो चाहिए कहा बचपन में सुने थे कि माइक्रोवेव भी होगा, कहा बचपन में सुने थे कोई फ्रिज भी होगा परंतु फ्रिज भी चाहिए तो खर्चा तो होगा माइक्रोवेव भी चाहिए ओवन भी चाहिए यहाँ के देशों में तो ओवन तो होता ही है बिना ओवन के कैसे बेक्ड होगा आज भी हमने वो क्या जैकेट पटेटो खाए तो ओवन के बिना कहां से बनेंगे तो यह एक एक करके विषय आना शुरू हुआ जीवन के अंदर कि अब इस चीज की जरूरत है यह जरूरत बंद नहीं हुई यह जरूरत बढ़ती रही किसी को एक गाड़ी मिल जाए वो बोले मैं इस गाड़ी में खुश हूं नहीं वो उस गाड़ी में खुश नहीं है अब उससे उससे थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए अब उसे कुछ सालों के बाद और ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें वो चलाता चलाता थक गया उसे कुछ और दूसरे तरीके की उसमें कुछ नए और फीचर्स आ जाए ठीक उसी प्रकार से खाने से भी वह संतुष्ट नहीं है रोटी खाना दाल खाना सब्जी खाना बड़ा आसान है कोई भी खा सकता है और वही बचपन से हमें याद है पहले वही खाया जाता था परंतु आज तो वह खाते खाते वो कहता है मैं बोर हो गया हूं खाके इसके अंदर क्या मिला दिया जाए क्या नई चीज कर दी जाए किसी भी और ये तो मैं हमेशा कहता हूं स्त्रियों का भजन होता है सबसे बड़ा भजन है कि घर में किसी से भी गाली ना मिले कि यह तो कल भी बनाया था आज भी खिला रहे हो रोज यह सोचना और समझना की इनको क्या पसंद नहीं है खाने में मुझको क्या पसंद नहीं है खाने में परिवार में माता पिता बच्चों को क्या नहीं है पसंद खाने में और वह सोच के कि रिपीट भी ना हो गाली भी किसी की तरफ से ना पड़े और उसके बाद भजन करके ऐसा एक ऐसा खाना बनाना जिसमें सब खुश हो जाए बहुत बड़ा भजन है पुरुष नहीं कर सकता ये भजन पुरुष तो एक ही बार में एक चीज बनाएगा रख देगा और कहेगा खानी है तो खाओ नहीं खानी है तो बाहर में जाओ तो बहुत सारी चीजें आई जीवन के अंदर अब सब्जी दाल चावल रोटी ही खाने थे तो उसमें खर्चा ज्यादा नहीं होगा परंतु रोज नित्य प्रतिदिन बहुत सारी अलग अलग चीजें जब उसके अंदर जोड़ी जाएंगी तो उसके लिए उसी प्रकार का श्रम भी करना पड़ेगा वृंदावन में अवकार्डो नहीं मिल रहे थे नहीं के उस मन के अंदर इच्छा जागृत हुई अवकाडो खाने बृंदावन के अंदर इच्छा जागृत हुई वृंदावन में नहीं मिल रहे थे मिलते हैं परंतु उसका समय होता वहां पर तो व्यक्ति ने श्रम किया कि वह अवका्डो दिल्ली से नोएडा से कहां से वो मंगवाए और उसके बाद उसको खाए इच्छा जागृत हुई और उस इच्छा से उसकी चिंता जागृत हुई उसकी यह चिंता कि अब ये अवकाटो मुझे कैसे खाने को मिलेंगे अब ये तो बड़ी छोटी सी वस्तु है परंतु जिसे अपने यहां पर फर्नीचर चाहिए ये फर्नीचर नहीं है तो काम नहीं होगा जैसे गाड़ी चाहिए जैसे घर के अंदर रेफ्रिजरेटर खराब हो जाए तो रेफ्रिजरेटर चाहिए जिन्हें बड़ी सारी वस्तुएं जो चाहिए धीरे धीरे संग्रह करना है उसके जीवन में कितनी सारी चिंताएं होंगी एक चिंता होती है क्या तो वह किस अग्नि में जल रहा है वह अपनी चिंता की जगह अग्नि के अंदर जला जा रहा है तू तो जब किसी जंगल के अंदर आग लगती है तो नीचे से पानी डाल के नहीं बुझाया जा सकता बुझा सकते हो क्या तो कैसे बुझे? अग्नि क्योंकि अब भगवानों के पास भी अपनी चिंता को मिटाने के लिए जाया जाता है ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दो कि ये अब मिल जाए ये सही हो जाए भगवान की भक्ति मांगने कितने जाते हैं भगवान मैं तेरे पास आया हूं कि तू मुझ पर खुश हो जाए कि मुझे आप मिल जाओ और कुछ नहीं चाहिए ये कितने लोग मांगते हैं तो बिरले ही कुछ लोग हैं जो यह है बोलते हैं कि ठीक है चिंता तो मेरे जीवन की है ना मैं ठाकुर जी को बता के क्यों बढ़ा रहा हूं उनको क्यों अपनी जिंदगी के अंदर लपेट रहा हूं तू अपनी जिंदगी को जी तू अपनी लीलाओं को करता रह मेरे जीवन में आ जा तो जब ये आग लगी है दावनल की आग लगी है दो पेड़ों के बीच में दस पेड़ों में घर्षण होने के बाद आग लग गई तो यह आग लगने के बाद अग्नि कैसे भूझे नीचे से तो नहीं भुजनी है चिंताएं तो खत्म नहीं होनी है हम भी तो यही कोशिश करते हैं ना चिंताएं खत्म हो जाए हमने यहां के देशों में तो आके यही सुनने को बोल चिंता तो मेरी तब खत्म होगी जब मैं रिटायर हो जाऊंगा घर में बैठ के पेंशन खाऊंगा परंतु तभी जीपी के यहां पर आना जाना शुरू हो जाता है और दवाइयों की शुरुआत हो जाती है फिर बोले कि अब मैं कैसे रहूं इस जीवन में जब तो मैंने सोचा कि मैं आनंद से अब रहूंगा रिटायर हो गया अब कुछ काम वाम करना नहीं घर के अंदर बैठना है सबसे पहले डिप्रेशन आ जाता है जिंदगी भर तो काम करा अब काम कामधाम तो बंद हो गया क्या करें? अच्छा ये वाली बात धुआं उठ रहा है ताप है इसकी चर्चा सप्तम स्कंद के छठे अध्याय के अंदर प्रहलाद महाराज ने असुर बालकों से करी है तो वह कहते हैं कि किस प्रकार के हम सब जीव हैं और कैसी आग लगी है तो वो बोलते हैं कथम प्रिया अनुकम रहस्यम स मंत्र मनोरत चित्ता जो अपनी प्रियतमा पत्नी में अनुरक्त तो हो चुका है बड़ा प्यार करता है अपनी पत्नी से उसकी मीठी मीठी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है और उसी से ही हर डिसीजन लेने के लिए कहता है कि तू इस बात का डिसीजन ले मेरी जिंदगी का डिसीजन ले घर का डिसीजन ले सब चीज का डिसीजन ले और उसके डिसीजनों पे अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है तू जो बोले मैं तो वही करूंगा जो अपने भाइयों से अपने बंधुओं से अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हो खूब प्रेम करता हो अगर बच्चा हो जाए तो बच्चे की छोटी छोटी तोतली भाषा में बिल्कुल डूब चुका हो उसे बड़ा अच्छा लगता हो कि ये बच्चा और बच्चे की कैसी भाषा है कहाँ भगवान रखा हुआ है गोपाल जी की क्या पूजा लड्डू गोपाल की क्या पूजा करू मेरे घर पे ही भगवान आए हुए ऐसा होता है ना तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं वह उन्हें इन सबको कैसे छोड़ सकता है छोड़ सकता है क्या ना भाइयों को छोड़ेगा ना बंधुओं को छोड़ेगा ना पत्नी को छोड़ेगा ना अपने बच्चे को छोड़ेगा क्या नहीं छोड़ेगा कितना तो अच्छा माहौल है घर के अंदर फिर कहते हैं पुत्रान स्मरानदया भ्रतन स्वसर्वा पितरो च ग्रहान मनोज हो पिरा छंदाश वृतुल पशु अच्छा विवाह हो जाए आपकी पुत्री है आपकी तो खैर जो पुत्री है वह तो घर पे ही है पास में ही है विवाह होने के बाद बोलो कि जो इंडिया चली जाए तो इंडिया जाने के बाद चिंता तो हो जाएगी मेरी बच्ची वहां सही है कि नहीं है खुश है कि नहीं है विवाह हो जाने के बाद तो टेंशन हो जाती है लड़की वालों को तो बारम्बार यही चिंता बनी रहेगी ना कि मेरी बच्ची सही से तो रह रही है सब सही तो है तो कहा जो अपनी ससुराल गई हुई पुत्रियों को अपने पुत्रों को भाई बहनों को दीन अवस्था प्राप्त करे हुए मतलब जो बुजुर्ग हो चुके हैं माता पिता उनके बारे में हमेशा ही स्मरण करता रहता है उसके पास बड़ी सारी चिंताएं है ना और उसने कैसे ना कैसे करके ज्वेलरी भी इकट्ठी कर रखी है ज्वेलरी है तो अब ज्वेलरी है तो यहाँ पे तो ठीक है आपने सिक्योर लॉकर में रख रखी होगी घर में नहीं रख सकते हो घर में रखोगे तो हमेशा टेंशन घर में सोना है कोई चोरी हो गई तो घर में तो बहुमूल्य वस्तु है चोरी हो गई तो घर बनाना तो आसान है परंतु चोरी हो गई तो किसी ने बोला कि मेरे पास धन आ जाए तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा परंतु जब से धन आया तब से सुरक्षा ही चली गई है यहां पे यही तो होता है ना जब धन आ जाए वस्तु आ तो आपके यहां तो क्या कौन सी मशीन लगती है घरों में घर के बाहर भी जाओ तो सब मान कौन कौन से विंडो को सब बंद कर दो और उसके बाद क्या क्या कर दो यही तो होता है तो कैमरे भी लगे रहते हैं घर के अंदर तो लक्ष्मी आती है तो व्यक्ति सोचता है कि मैं सुरक्षित हो जाऊंगा परंतु उतना ही असुरक्षित हो जाता है तो यहां पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए अपने घरों का हमेशा चिंतन करता रहता है कि मेरी इस वस्तु को कुछ ना हो जाए एक सज्जन थे वो एक करोड़ की एक पेंटिंग लेके आए तो हम उनके यहां पे जब गए तो हमें महाराज जी ये इस आर्टिस्ट के द्वारा ये पेंटिंग है सची हुई थी घर के किसी सदस्य की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस पेंटिंग के एक एक फुट तक भी पास आ जाए बड़ी बहुमूल्य है ना दूर से देखो पास मताना टूट गई तो तो अब उस व्यक्ति का चिंतन क्या हो गया उसकी सुरक्षा कैसे करता रहूं? तो घर के अंदर भी जब चीजें यहां की मालूम है सबका दिल किस पे होता है गाड़ियों पे लगा हुआ गाड़ी पे कुछ ना हो जाए जरा सा एक टच ज भारत के अंदर कोई बने ला जा मार दे तू मेरे पे, यहां से स्क्रैच लगे वहां से स्क्रेच लगे कोई परेशानी नहीं मोह कम है मैं कहता हूं यहाँ पे गाड़ी से जितना मोह है उतना किसी से मोह नहीं है मतलब किसी की गाड़ी दूसरी गाड़ी से जाके जरा हल सी हल्की सी छुप जाए पूरा ट्रैफिक रुक जाएगा जब तक इंश्योरेंस वाला नहीं आके देखेगा कि हुआ क्या है वहां पर कचू भी ना भय हो मैं बोलू कुछ नहीं हुआ हो एक या हेयर लाइन जरा सी बस एक इसके इसके तो रुपये देने पड़ेगी तो मेरे दिल की कमाई है ना इसी पे तो मेरा दिल लगा है तो स्मरण जो है हमेशा चलता रहता है जिस वस्तु पे उसका जितने टाइम का ज्यादा निवेश होता है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए खरीदने के लिए जिसने ज्यादा समय बिताया है बड़ी महंगी थी बड़ा समय बिताया उस व्यक्तु उस वस्तु से उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा प्रेम होता है चाहे घर के अंदर वो सोफा सेट हो चाहे वो टीवी हो चाहे कुछ हो जिसपे जितना ज्यादा रुपया खर्च करा होगा और उस रुपये को कमाने के लिए जितना समय लगा होगा वह वस्तु उतनी ही प्यारी लगती है तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जिसे अपने सब संबंधियों का हमेशा स्मरण रहता है घर के अंदर रखी हुई हर वस्तु का जिसे स्मरण रहता है फिर कहते हैं कि घर के अंदर रहने वाले कुत्ते और बिल्लियों का भी जिसे हमेशा स्मरण रहता है ऑफिस तो चले गए मेरे कुत्ते ने खाया कि नहीं खाया बिल्ली सही से, से खा रही है कि नहीं खा रही है घर के अंदर रहने वाले उन पशुओं के बारे में चिंतन करता रहता है तबियत खराब हो गई वैक्सीनेशन लगानी है अपनी टेंशन के संग से एक नई टेंशन भी तो है ना अब हाँ इसका मैं ये कैसे करूं इसका वो मैं यहां पे तो बड़े इंश्योरेंस भी होते हैं यहां पे तो कुत्ते बिल्लियों के इंश्योरेंस नहीं होगा तो कुछ हो गया तो, तो एक चिंतन नहीं है एक ही चिंतन कि मैं परिवार रख के सुखी हो जाऊंगा मेरे पास परिवार आ गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा यह इस चीज को सोचकर वह परिवार को धीरे धीरे उसने बढ़ाना शुरू करा और जैसे जैसे उसने बढ़ाना शुरू करा सत्य बताता हूं आप सब भी इस बात को कहीं ना कहीं अनुभव कर चुके हैं कि एक पहले अकेले थे तो चिंता कम थी जिस दिन से परिवार बढ़ा के हमने सोचा कि खुशी आ जाएगी उस दिन से बहुत ऐसी हालत हो गई कि पचासों चिंताएं और आ गईं। फिर कहते हैं कि सेवकों का भी चिंतन हमेशा चलता रहता है अब वो काम यहाँ कम होता है भारत में ज्यादा होता है भारत में नौकर नौकरानी काम करने वाले लोग बहुत सारे घरों के अंदर होते करते हैं ना ये काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है घर की औरतों का एक दिमाग हमेशा उन पर लगा हुआ होता है इसने काम सही से करा है कि नहीं करा है रखा भी उसके बाद टेंशन भी रही कि इसे रखा हुआ है ना जो काम तो सही से करे यही भाई यहां पे मैनेजर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपके आप एच एचआर मैनेजर होते हैं एचआर मैनेजर बड़ी बड़ी कंपनी क्यों होते हैं वो कि वहां के एम्प्लॉय तो सही से काम कर लें भाई इतनी बड़ी कंपनी खोली सोचा कि जितने लोग आएंगे वो सही से काम करेंगे तो मालिक ने सोची कि मैं ऊपर दिमाग लगा के बैठा रहूंगा तो ना मेरा कुछ काम होना तो क्या करा उसने एक ऐसे मैनेजर को रख दिया कि जो सबको देखता रहे कि सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो घर के अंदर भी जब काम करने वाले रखे तो घर के अंदर रखने के बाद हमारी चिंता नहीं गई कुछ ना कुछ चिंता और आ गई कि भाई वह काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो कहा कि जिसको इतनी सारी चिंताएं हैं वह कैसे घर छोड़ सकता है घर छोड़ सकता है क्या नहीं फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं त्यजेत को मणि लो कर्माणि तृप्त काम औत जय हव्यम बहुमान्य मान कतम विरज्येत दुरंतमोहा कहते हैं जो जनेंद्रियों और रस के सुखों को ही सर्वस्व मान रखा है जिसे अपनी इंद्रियों का सुख ही आज तो मुझे ये खाने को मिल गया तो मैं खुश हो गया यही उसने अपने आप को मान रखा है भाई फिर बड़ी विवाह के पश्चात या घर गर गृहस्थी के अंदर फिर खुशियां बहुत बड़ी बड़ी नहीं प्राप्त होती हैं हम छोटी छोटी खुशियों में ही अपना सुख ढूंढना शुरू कर देते हैं जब वह किसी होलीडे पे जाता है ना तो उसे होलीडे अरे मैं परिवार के संग उस होलीडे पे क्या बहुत अच्छा होलीडे रहा वो कहता है इस बात को क्यों क्योंकि घर के अंदर उसे खुशी प्राप्त नहीं हो रही है अब घर के बाहर चला गया तो चलो एक खुशी जरासी तो प्राप्त हुई घर के अंदर रहते हुए अब खुशी कैसे मिले चलो नया कपड़ा लेके आ जाऊं कुछ खुशी तो मिलेगी नया परफ्यूम लेके आ जाऊं थोड़ी सी खुशी तो मिलेगी मैं अपने लिए कुछ लेके आया जाऊं मैं नए आज कुछ अलग से बनाते हैं खाना और वो बड़ा अच्छा सा खाना बना बड़ा अच्छा लगा मेरे स्वाद मेरी जीवा को तो रस अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग रस जो प्राप्त है पहले गाने व वाने कहा होते थे कहा पहले क्या लगाते वॉकमेन लगाते थे ना कानों में किसी ने मेहनत करी बोले कान अब गाने कहा सुने जा रहे क्या करे अच्छा स्पॉटिफाई लेके आओ और कौन से होते हैं कौन सी कंपनी है एप्पल म्यूजिक लेके आओ मेंबरशिप ले लो ये इतने लाखों गाने मिल जाएंगे एक ही जगह पर तो कानों का रस उसे मिल गया तब वो दिन भर कानन पे लगा के डोलेगो और कुछ नहीं चाहिए उसे बस कान उसका सुख क्या है अपनी उन इंद्रियों को हाँ, सुख प्रदान करना तो जिसने इन छोटे छोटे सुखों को ही जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय आदि सुखों को ही एकमात्र सुख माना हुआ है कि यही सुख दे देते हैं जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती है जिसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है आज आज क्या खाया आपने खाने में क्या खाया फ्रूट्स बहुत बढ़िया पर इच्छा इनकी और होगी कल में उस फ्रूट्स में भी आज तो एकाशी मना रही है इस वजह से खाया होगा अगर जो खाना खाने वाला है उसकी इच्छा ही होती है आज जितना स्वाद वाला बना है ना कल इससे भी ज्यादा स्वाद वाला कुछ और बने तो इच्छाएं जो होती हैं वह समाप्त नहीं होती हैं, वे भरती ही है आज ये वाला खाना बड़ा अच्छा बनाए तो कल दूसरा वाला खाना और भी अच्छा बने जो लोभ कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह से स्वयं अपने धागे में फंसा जा रहा है किसी व्यक्ति को कोई फंसा सकता है क्या उसकी इच्छाएं तो उसको फंसा सकती है ना किसी की कितनी इच्छाएं हैं वह व्यक्ति उतना ही फसना शुरू कर देता है जिसकी जितनी कम इच्छाएं होंगी उसके द्वारा इच्छाओं को और पूर्ण करने के लिए कर्म उतना कम करना पड़ेगा एक होता है वासना एक होती है इच्छा कामना और एक होता है कामना का कर्म आप कामना को रोक सकते हो मेरे अंदर आज इच्छा हुई आ, कि मैं एक शॉल लेके आऊं तो ये इच्छा है तो इच्छा जागृत हुई तो मैंने उसे रोक लूं मैं उसे रोक लूं कि नहीं मुझे शॉल नहीं चाहिए तो क्या होगा तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उस कामना का जो कर्म है कि मैं यहां से किसी दुकान पर जाऊं और दुकान पर जाके किसी शॉल को देखू और देखकर उसे खरीदू यह कर्म रुक जाएगा कर्म रुक गया ना तो मैं दो चीजों से तो बच सकता हूं कामना से मैं अपने मन को रोक लू ये वाली ठीक है कई बार होती है ना मन के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कामनाएं आती है परंतु कई बार कहते हो अरे ये या तो बहुत दूर की कामना है, हो ही नहीं सकती है कई होती है छोटी मोटी भी होती है परंतु आप अपने आप रोक ले तो मन को नहीं छोड़ो इस चीज को तो कामना और कामना के कर्म को तो आप खत्म कर सकते हो पर मन के अंदर कहीं ना कहीं वासना होती है वासना का मतलब है उस कामना का बीज सीड ना? वो दिल के अंदर कहीं बैठा हुआ होता है वो बैठा हुआ कभी भी आ जाता है वही बंद तो अभी कामना करिए ना वो महीने भर के बाद भी आ जाएगा शॉल ले लो तो वह जो वासना है बड़े बड़े साधु बड़े बड़े भक्त अपने इतनी भक्ति करने के बाद भी कैसे नीचे गिर जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वह वासना का बीज वासना रूपी बीज उनके हृदय में पड़ा हुआ होता है कि अरे मैंने ये वाला भोग नहीं किया था परंतु गुरु बनने के बाद भक्त बनने के बाद आज यह ऐसा समय आया है कि मैं इस चीज को भोग कर सकता हूं तो वह वासना कब काम बन जाती है कामना बन जाती है और कब वही वस्तु उसके लिए कर्म करवा देती है किसी को भी नहीं मालूम चलता है तो कहा जो लोभवश भैया लोभ तो रहता ना, मतलब है ना लोभ मतलब कामनाएं तो रहती है ना मुझे ये वस्तु चाहिए ये वस्तु चाहिए वस्तु तो उसी में ही दिन रात लगा हुआ रहता है मुझे घर मेरे घर में ये आ जाए मेरे घर में ये आ जाए घर बनाना आसान है क्या घर बनाना आसान नहीं है घर ना हो तो टेंशन नहीं है घर हो जाए तो पचासो टेंशन है घर एक क्योंकि तो हमारे यहां तो कहते हैं ना घर आता है नवग्रह के संग उसमें कारपेंटर भी होता है उसमें लोहार भी होता है उसमें पेंटर भी होता है उसमे इलेक्ट्रिशियन भी होता है उसमें हा तो उसमें ऐसे करके नौ लोग होते हैं घर में घर को बनाने में प्लम्बर आदि में नौ लोग होते हैं तो घर आया है तो नवग्रह के संग आता है नौ प्रकार की टेंशनों को लेके आता है घर की लाइट खराब हो गई अच्छा इलेक्ट्रिशियन को बुलवाओ घर में कुछ काम नल खराब हो गया अच्छा प्लम्बर को बुलवाओ अच्छा ये वाली चीज करो तो इसको बुलवाओ चाहिए तो उसको घर था परंतु नवग्रह को लेके आके बैठा हुआ है तो कहा जो अपने स्वयं ही लोभवश कर्म में फंसा हुआ रेशम के कीड़े की तरह से बंधनों में और जकड़ता चला जाता है जिसके मोहों की कोई सीमा नहीं है वह किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उन सब चीजों का त्याग कर सकता है त्याग तो नहीं कर सकता फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कुटुंब पोषाय जायहु कुटुब पोषायबोध्य ते विहत प्रमतापत्र स कुटुंब तेनाटुंब यह मेरा कुटुंब है ये मेरा घर है इस भाव में वह इतना रम जाता है खो जाता है भूल जाता है बाकी की चीजों को कि उसी के पालन के लिए ये मेरा घर है ना तो मुझे तो मेरा कर्तव्य है कि इस परिवार को देख रेख करू तो वह इसमें अपनी पूरी आयु जो है वह मिटा देता है उसकी पूरी आयु उसी के अंदर गवा देता है सुबह से लेकर रात तक परिवार का ध्यान रखना कोई छोटा मोटा काम होता है क्या तो अपनी पूरी आयु उसके अंदर गवा देता है और उसे यह जान नहीं पड़ता कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या था भला इस प्रमाद की इन इच्छाओं की कोई सीमा है क्या यह तो रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई नई इच्छाओं को प्रकट कर देती है तो इन सब कामनाओं से अगर कुछ सुख मिले तो बात भी है कि आज के बाद अब कोई कामना नहीं होगी ऐसा होता है कभी कि आज के बाद कोई कामना नहीं है ये तो एक कामना आई तो दसों को लेके आती है तो यहां प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सर्वत्र तापत्र यदुखिता सर्वत्रितात्मा कि वह मनुष्य अपने त्रितापों से तीन प्रकार के तापों से जलता हुआ जा रहा है जिसका हृदय जल रहा है उसके हृदय के अंदर कभी भी भक्ति का उदय तो नहीं हो पा रहा और वह वैराग्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा यही बात श्री तुलसीदास भी कहते हैं कि ग्रह कार नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला घर के कामकाज और गृहस्थी में भांति भांति के जो जंजाल हैं, वह अत्यंत तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनको पार करना बड़ा कठिन होता है जिसकी गृहस्थी चल रही है वही इस बात को जानता है तो ये ताप कैसे मिटे ये ताप कैसे मिटे ये चिंताएं कैसे मिटे नीचे से तो पानी वानी डाल के चलो मंदिर चले जाओ मंदिर गए थोड़ी देर के लिए गए और उसके बाद लौट के आ गए मंदिर में जब तक थे कुछ देर भूल गए कीर्तनों में बैठ गए कथाओं में बैठ गए परंतु कथा में बैठे अब तो हम कहते हैं ना हमेशा मोबाइल लेके चलते हम दूसरा दिमाग माया में लगा हुआ होता है कथा चल रही हो कीर्तन चल रहा हो और उसी समय पर मोबाइल पे कुछ आया अब कथा को छोड़ो हम तो मोबाइल पे फिर माया पे लग जाए सो भगवान सुख दुख सदा न जानिए जीवन के है अंग सुख में मन हर से रहे दुख में सब बदरंग सुख दुख जो है वह सदा न जानिए जीवन के है अंग सुख में तो हम बड़े खुश हो जाते हैं और दुख में क्या होता है हम बड़े दुखित हो जाते हैं सुख वैभव क्षण मात्र है रहे न सबके पास सपने जैसा छूटता खुली आंख की आस यह जो सुख है ये हमेशा ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए ही है कोई ना कोई टेंशन आ जाती है दुखा जाता है तो ऐसा लगता है ठाकुर जी तू सुख तो कम दे रहा है मेरे जीवन में और दुख जो है वो ज्यादा दे रहा है टेंशनों को मेरे जीवन में ज्यादा दे रहा है तो यह जो सुख है ये कैसा दिखता है ये सपने की तरह से लगता है सपना चार घंटे तक चले परंतु सुबह आंख खुलते ही लगता है बड़ा छोटा सा था तो आंख खुलते ही व्यक्ति को यह सपना जैसे चला गया वैसे ही सुख भी चला जाता है बस उसे यह रहता है कि एक समय था जो थोड़ा सा अच्छा था तो सुख दुख मन के फेर है इंद्र धनुष से रंग एक एक सुख एक पल सुख के साथ है एक पल दुख के संग यह तो इंद्र धनुष के रंग है आ, किसी दिन कोई सा रंग चढ़ता है किसी दिन कोई सा किसी दिन सुख का रंग चढ़ता है और किसी दिन दुख का परंतु कहते हैं आग तपे कुंदन बने दुख जीवन की आन। दुख से मन निर्भय बने कर शत्रु मित्र पहचान भाई कुंदन का हार जो होता है ना वो कैसे बनेगा आग में तपाकर सोने को जब सोने से कुछ बनाया जाता है ना गोल्ड से कुछ आप बनाते हो तो उसे पहले तपाया जाता है जब वह तप जाएगा गोल्ड उसके बाद आप उससे कुछ भी बना सकते हो तो कहते हैं कि यह दुख जो है यह तो जीवन की आन है यह तो शान है यही तो आपको मोल्ड कराना सिखाती है दुख ही तो है जो आपको बहुत कुछ जीवन के अंदर सिखा देता है सुख क्या सिखाता है सुख तो कभी भी कुछ नहीं सिखाता दुख ही है जो आपको हमेशा कुछ नई वस्तुओं को सिखाता है कि जीवन में कैसे रहते हुए इन दुखों के थपेड़ों को सहते हुए हम आगे निकले कहा दुख से मन निर्भय बने यह जब दुख आते हैं ना तो मन निर्भय हो जाता है अब क्या और कष्ट आएगा इतने कष्ट तो आ चुके हैं तो व्यक्ति करता है अब हम दुखों से नहीं डरते हैं कहा बोले कर शत्रु मित्र पहचान बोले यह ध्यान रख जब सुख आ जाता है ना तो वह रहता है कि कितनी देर की खुशी है हमारे यहां बहुत सारे लोग कहा करते थे कुछ देर आप थोड़ी देर हंस लो तो हंसने के बाद वो बोलते थे और ज्यादा मत हंसो नहीं तो अभी रोगे भारत के अंदर कई जगह पर यह प्रथा थी कि आप बहुत देर तक आप हंस रहे हो तो हंसते हंसते में वो आप आपके पास आके स्वयं कहते अच्छा अब और ज्यादा मत हंसो नहीं तो दुख रो गया अभी कुछ देर में तो क्या है कि आप यहां पर जब आपका मन निर्भय हो गया दुख आ गया मैं तो निर्भय कर दिया अब कई चीज का वो है सुख में डरे हुए हो और सुख जीवन की आन नहीं है सुख आपको कुछ बनाता नहीं है तो शत्रु और मित्र की पहचान कर किसने तेरा साथ दिया और किसने तेरा साथ नहीं दिया किसने तुझको बनाया और किसने तुझको बिगाड़ा बोले सुख सपना सा जानिए दुख का नहीं जवाब जब दोनों मन में रहे जीवन बने गुलाब ये सुख और दुख जो है यह तो सुख में सुख को सपना सा जानिए कि सुख तो एक सपने की भांति है और दुख का कोई जवाब नहीं है दुख जैसी वस्तु तो यह तो सच में एक बार आ गई जिंदगी में बहुत कुछ सिखा के जाती है और यह दोनों के दोनों मन के अंदर रहते हैं दुख क्या है जो मेरे मन को अच्छा नहीं लगता वह दुख है सुख क्या है जो मेरे मन को अच्छा लगता है वह सुख है जो मेरे मन के अनुकूल है न्याय आदि के अंदर तो कहा है, जो मेरे मन के अनुकूल है वह तो सुख है जो मेरे मन के अनुकूल नहीं है वह दुख है तो अब कैसे माने अजा अच्छा बड़ी गजर की चीज है दो खेत हो दो खेत हो उन खेत में एक ने फसल काट दी एक ने फसल नहीं काटी ऊपर से भगवान ने बारिश कर दी तो एक को तो सुख आ गया जिसकी फसल कटी हुई थी और दूसरे को दुख आ गया जिसकी फसल नहीं कटी थी तो सबके सुख और दुख जो होते हैं वे अलग अलग होते हैं आपको जिन वस्तुओं से सुख मिलेगा जिन वस्तुओं से दुख मिलेगा ऐसा नहीं है कि उसी प्रकार से मुझे भी सुख और दुख प्राप्त हो आपका सुख दुख अलग है मेरा सुख दुख अलग है सबके सुख दुख अलग है ऐसे सुख दुख में कैसे रहे बोले दोनों को मन के अंदर बैठा के बैठा लो एक गुलाब की तरह से अपना जीवन बना लो so, यही बात आगे चल के भगवान ये जो ताप है ना ताप बहुत तरीके के ताप होते हैं जीवन के अंदर एक प्रकार का ताप नहीं है हमेशा अग्नि जल रही है किसी भी प्रकार की अग्नि एक व्यक्ति थे गरीब थे गरीब थे तो उनके मन के अंदर अग्नि जल रही थी उनकी पत्नी के मन में अग्नि जल रही थी लक्ष्मी नहीं है घर में कैसे रहे क्या करें, वो कवि थे वो कवि थे मन के अंदर हमेशा अग्नि उनमें वो कवि है तो कवि तो अपने मनो के भावों में खो जाता है रम जाता है तो उसे ज्यादा याद नहीं रहता है परंतु पत्नी करती थी घर गृहस्थी कैसे चले कुछ तो लक्ष्मी चाहिए पति के पास जाती और पति से जाके कहती कुछ तो लक्ष्मी दे दो कहीं से तो लक्ष्मी लेके आओ पति कहता कहां से लेके आऊं मुझे तो मालूम भी नहीं तो कथा है राजा भोज की राजा भोज हुए हैं भविष्य पुराण आदि में उनका उनके वंश आदि का वर्णन भी करा हुआ है बड़ा बहुत सारे लोगों को याद हो राजा भोज गंगू तेली की कथाएं बड़ी उस समय पर प्रसिद्ध रही हैं भारत में कालीदास इनके यहाँ पर कवि थे और यह भोपाल जो जगह है मध्य प्रदेश में भोपाल जगह तो राजा भोज का वही राज्य होता था और उस जगह का नाम भोजपाल हुआ करता था जिसमें से बाद में जा हटा दिया और भोजपाल की जगह वो भोपाल बन गया तो राजा भोज को बड़ा अच्छा लगता था जब कोई कवि कुछ गाए कुछ बोले कुछ करे तो तो उनकी पत्नी ने उस कवि से कहा कि देखो ऐसा है कि कहा तुम इतना सब कुछ सोचने में लगे हुए हो ऐसा करो हमारे राजा के पास चले जाओ और राजा के पास जाओ और राजा से विनती करो कि वह तुम्हारी कुछ सहायता कर दे तुम उनको कुछ सुना दो बोले अच्छा सुना तो दूंगा पर लेके क्या जाऊं क्योंकि शास्त्रीय नियम है वैद्य के पास राजा के पास और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता है तो उन्होंने कहा राजा के पास जाना है क्या लेके जाऊं तो पत्नी सोचने लगी क्या भेजू क्या भेजू क्या भेजू तो पत्नी बोली देखो इस संसार की समस्त मिठास जो है वह गन्ने के अंदर आ चुकी है उनके घर के आंगन के अंदर गन्ना हुआ हुआ था बोले जो पृथ्वी की मिठास है उस पृथ्वी की मिठास गन्ने के अंदर आ चुकी है तो पत्नी बोली ऐसा है कि है गन्ना लो गन्नों को काट दो उसकी पोटली के अंदर रख लो गन्नों का एक बंडल बना के और बंडल बना के अपने राजा के पास जाओ और राजा से इस बात को कहो कि हे राजा मैं इस पृथ्वी की जितनी भी मिठास है जितना भी माधुर्य है उसको तुझे समर्पित करने के लिए लेके आया हूं कि आप अपने जीवन के अंदर इस माधुर्यता को लो और उसी माधुरता से आप मेरे ऊपर भी मधुर मधुर कुछ वर्षा कर दो कवि को बड़ा अच्छा लगा आइडिया अपनी पत्नी का पत्नी से बोला वाह तू तो बड़ी अच्छी है बड़ा अच्छे गजब गजब आइडिया देती है बोले तो ठीक है मैं तो फिर यही करूंगा महाराज बंडल को बनाया बंडल को बनाने के बाद गन्नों को लेके चला राजा के यहां पर राजा का दरबार लगता था जिस समय पर पहुंचा उस समय पर लंच ब्रेक हो गया था तो ये वहां पे पहुंचा पहुंचने के बाद उसने वहां के सैनिकों से कहा कि सिपाहियों मुझे राजा से मिलना है सिपाही बोले कि राजा से ऐसे नहीं मिला जाता अपॉइंटमेंट लिया जाता है बोले अपॉइंटमेंट अपने तो नहीं है परंतु आप कैसे मिल सकू बोले जब राज दरबार अब बाद में जब लगेगा तब आप उस दरबार में आ जाना हा? तब आप मिल लीजिएगा तो इस बात को कहा जैसे ही इस बात को कहा तो उसने सोचा कवि ने कि बड़ा अच्छा है कि मैं जरा कहीं चला जाऊं और वहां जाके थोड़ा रेस्ट कर लो थोड़ा सा आराम कर लो तो जैसे ही इसके मन के अंदर आया कि मैं जरा जाके कहीं और आराम कर लो तो वह गया और जाने के बाद कहीं पास की किसी जगह पर वहां पे आराम करने लगा आराम कर रहा था पास में पोटली रखी हुई थी जिसमें उसके कपड़े थे थोड़ा बहुत गन्ने का बंडल था सब कुछ उसमें था इतनी इसी बीच में कुछ शरारती बच्चे आ गए उन बच्चों ने उस बंडल को देखा और देखने के बाद उन बंडलों को खोल लिया और बंडलों को खोलने के बाद महाराज उसमें जितने भी गन्ने रखे हुए थे उन गन्नों को खा गए और गन्नों को खा के फेंक दिया और यहाँ पे वह कवि तो रो रहा था तो गन्नों को खाया और खाने के बाद जो आसपास से कुछ लकड़ियां रखी हुई थी आसपास कुछ पेड़ों की लकड़ियां पड़ी हुई थी उन पेड़ों की लकड़ियों को बच्चों ने लिया एक बंडल बनाया और बंडल बना के उस कवि की फिर से पोटली के अंदर डाल दिया ऐसे रख दिया कि कुछ हुआ ही ना हो जब यह कभी उठा उठने के बाद जब वह समय आया कि उसे अब राजा भोज के राज दरबार के अंदर जाना है तो राज दरबार के अंदर पहुंचा राज दरबार में पहुंचा सिपाहियों ने कहा कि भगवन कोई कवि आया है आपसे कुछ कहना चाहता है आंखों से उसके आंसू निकल रहे हैं बड़ा दरिद्र सा मालूम चलता है और उसकी मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं परंतु वह कुछ बोलना चाहता है आपसे राजा भोज बोल बोले बुलाइए उस कवि को बुलाइए महाराज कवि को बुलाया गया कवि वहां पे पहुंचा राजा भोज के सामने पहुंचा और बोले भगवान मधुर हैं आप मधुर है आपका राज्य मधुर है पृथ्वी मधुर मद, है भगवान शिव राजा भोज जो थे वे भगवान शिव के उपासक थे बोले मधुर है शिव और मधुर है शिव की सृष्टि और उसी सृष्टि की मैं जिस इस सृष्टि पे रहता हूं उस सृष्टि पे रहते हुए मैंने उसी कुछ मधुरता को अपनी इस पोटली में बांध के लेके आया हूं कि मैं आपको इस मधुरता को प्रदान करू राजा भोज उत्सुकता हुई बोले अच्छा क्या है तुम्हारी पोटली में ऐसा मधुर मधुर बोले लाओ महाराज यहां कवि ने अपनी पोटली को खोला टली को खोला तो खोलते ही गन्ने तो गायब थे लकड़ियां रखी हुई थी हाय राम अपने माथे पे हाथ मारा और कहा मेरा भाग्य तो बड़ा खराब है मैं तो राजा के सामने आ चुका हूं और जिन गन्नों को लेके आना था वह गन्ने गायब हैं और इसके अंदर तो लकड़ी रखी हुई है धड़ाम सीना वहीं गिर गया धड़ाम सीना वही गिर गया अब उसके कांटो तो खून नहीं अब मैं क्या दू लकड़ी दिख रही है राजा भोज बैठे हैं और राजा भोज देख रहे हैं लकड़ी लेके आया ये मधुर मधुर है कालीदास बगल में बैठे थे कालीदास बगल में बैठे थे तो कालीदास ने देखा कि अरे इस व्यक्ति की तो स्थिति बड़ी खराब है और कालीदास बड़े बुद्धिमान थे मां काली की कृपा थी मां काली की कृपा के कारण एक सेकेंड में समझ गए कि क्या परेशानी है तो कालीदास ने क्या करा एक कागज लिया और भोज लिया और उस भोज पत्र पे जल्दी से एक श्लोक लिख दिया एक कविता लिखती कविता लिखी अपनी रचना लिखी और रचना लिखने के बाद उठे और उठ के जाने लगे उस कवि के पास तो राजा भोज बोले कालीदास तुम कहा जा रहे हो बोले भगवान यह व्यक्ति कुछ लिख के लेके आया था जो बड़ा मधुर था और यह इसकी पोटली में से गिर गया तो यह अब ढूंढ नहीं पा रहा है तो यह अब मृत समान दुखी होकर यह बैठा हुआ है पर इसकी जो वस्तु थी वो मेरे हाथ में है इसका जो इसमें जो रचना लिखी थी वो मेरे हाथ में है यह मुझे पढ़ी हुई मिल गई थी तो मैं उसे देने के लिए जा रहा हूं तो राजा बोले कि क्या लिखा है इसमें पढ़ के सुनाओ ये बोले पढ़ के सुनाओ तो जैसे ही बोला पढ़ के सुनाओ तो कालिदास बोलते हैं दग्धम खांडवर्जुन बली भूषित दग्ध वायु सुतेना रावण पुरी लंका पुनः स्वर्णभू दग्ध पंचशरा पिनाका पति तेनाप्युक्तम कृतम दारिद्रम जनतापकार केना केनापि दगदम नहीं क्या कहा कालिदास कहते हैं कवि ने लिखा है दूसरे कवि ने उन्होंने कहा कि भगवान इस संसार में बड़ा धोखा हुआ है और किसी ने भी सहायता नहीं करी बोले क्या हुआ बोले दगदम खांडव अर्जुन बलिन दिव्य दूरमयी भूषितम एक बहुत अच्छा इंद्र का बगीचा था बड़ा हरियाली युक्त था उसका नाम खंडव था बहुत सब चीज अच्छी थी वहां पर फूल खिल रहे थे फल अः लदे पड़े हुए थे वृक्षों पर अर्जुन आया और अर्जुन ने लेके जला दिया ये अच्छा नहीं करा दरदहा वायु सुतेना रावणपुरी लंका पुनः स्वर्ण इस पूरे संसार के अंदर एक ही तो सोने का शहर था गोल्ड सिटी अगर कुछ थी तो वो एक ही तो थी लंका बातचीत चल रही थी लंकापति रावण और हनुमान के बीच में हनुमान ने बड़ा गलत करा बातचीत तो उससे चल रही है और पूरी लंका को जला दिया पूरी की पूरी लंका जला दी सोने की लंका जला दी अरे कोई भी बात थी तो उससे करता है यहां तो पूरी नगर को तूने जला दिया यह भी बड़ा खराब हुआ भगवान फिर दरदहा पंचशरा पेना कहा पतिना तेना पयुक्तम कृतम बोले हम सबके मनो में कामनाएं जगती हैं इच्छाएं जगती हैं परंतु शिव ने तो देखा कामदेव को और देखने के बाद कामदेव को देख के बोले अच्छा इच्छा जगाता है ले तुझे मैं भस्म कर देता हूं बोले उन्होंने संसार के लोगों के बारे में ही नहीं सोचा अपनी अपनी सोच के उनको भी जला दिया तो भगवान दारिद्रम जनता पकारकदम के नापी दम दम नहीं बोले इन सब लोगों ने संसार के बारे में नहीं सोचा था किसी ने बगीचा पूरा जंगल जला, जला दिया उन्होंने नहीं सोचा कि बहुत सारे लोगों को यहां से फल और फूल मिलते हैं हनुमान ने नहीं सोचा पूरी लंका के अंदर कितने सारे असुर रहते करते हैं उनके बालक रहते हैं उनकी स्त्रियां रहती हैं इनके बारे में नहीं सोचा शिव ने भी नहीं सोचा इस पूरे संसार के अंदर की कामनाएं नष्ट हो जाएंगी उन्होंने भी कामदेव को जला दिया पर भगवान यह तो लकड़ी लेके आया है और लकड़ी लेके यह कह रहा है कि भगवान इन सब में तो किसी ने भी अच्छा नहीं करा यह मेरी लकड़ी रूपी दरिद्रता है आप कुछ ऐसा भला कर दो कि इस दरिद्रता में आग लगा दो राजा बहुत बड़े प्रसन्न हुए वाह आज तक हनुमान अच्छा नहीं कर पाए हनुमान न, शिव अच्छा नहीं कर पाए अर्जुन अच्छा नहीं कर पाया परंतु मेरे पास आज ऐसा कुछ करने को है कि मैं दरिद्रता में आग लगा सकता हूं उन लकड़ियों में आग लगा सकता हूं बड़े खुश हुए कहा दो लाख स्वर्ण मुद्राएं इस कवि को दी जाए जैसे ही बोला दो लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाए कवि बड़ा खुश हो गया कभी बोला वाह आस तो मैं बच गया उसने तीन थैले चार थैले भर के स्वर्ण मुद्राएं दो लाख की आई और आने के बाद उसने कंधे पे ला दी कंधे पे ला दी तो कंधे पे लाद के बाहर निकलने लगा तो बाहर निकलते हुए उसने पीछे मुड़ के देखा तो सबसे पहले राजा को देखा राजा को देखने के बाद उसने कालीदास की तरफ देखा कालीदास की तरफ देखा तो कालीदास की तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराया कालिदास भी थोड़ा सा मुस्कुराए राजा भोज बोले हे कवि रुक! क्या हुआ भगवान इधर आइए लौट के कालिदास तुम अभी कुछ मत बोलना तू तेरी गर्दन पीछे थोड़ी सी घूमी और घूमने के बाद तूने मुझे देखा उसके बाद तूने कालिदास को देखा और तू कुछ मुस्कुराया क्यों मुस्कुराया कालिदास कुछ बोलना नहीं मैं सही सुनना चाहता हूं अब दो लाख का जोश आ चुका था कवि के अंदर आज उसका भाग्य बड़ा अच्छा बोल रहा था बोले भगवान मैं जहां जहां जब जब जाता था किसी से याचना करने के लिए कि मेरा दारिद्र्य दूर कर दो तो मैं पीछे मुड़के हमेशा देखता था कि दरिद्रता मेरे पीछे ही चली आ रही है कि नहीं कवि है ना बोले मैं पीछे के देखता था कि दरिद्रता मेरे पीछे चली चली आ रही है कि नहीं तो तो हर बार वह दरिद्रता चली हुई आई तो मैंने आपके भी जब मुझे दो लाख सोने मुद्राएं मिली तो मिलने के बाद जैसे ही मैं बाहर जाने लगा तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे संग संग दरिद्रता आ रही है कि नहीं पर जय हो राजा भोर की मेरी दरिद्रता को पूरा जला दिया आपने फिर उसके बाद मैंने कवि की तरफ कालिदास की तरफ देखा और कालिदास को देख के मैंने प्रणाम करके हंस के कहा वाह यही एकमात्र ऐसा राज्य है और ऐसा स्थान और राज दरबार है जहां पर दरिद्रता भी जल जाती है तो मैं जरा सा हंस दिया वाह ऐसे कितने बढ़िया स्थान पर तुम रहकर तुम यहां पे कविता पढ़ते हो राजा भोज खुश हो गया खड़ा हो गया वाह वाह वाह वाह वा, ताली बजाने लगा तो भगवान दो लाख के लिए अपनी दरिद्रता को मिटाने के लिए अपने तापों को मिटाने के लिए उसने बड़ा प्रयत्न करा परंतु हम जैसे जीव अपने जीवन के अंदर के तापों को कैसे मिटाए यह जो अग्नि है इसको कैसे मिटाए तो इसके बारे में चैतन्य चरितमृत कहती है साधु संगो कृष्ण कृपा भक्तिर स्वभाव ए तीने सब छाड़ाए कोरे कृष्ण भाव यह तीन चीजें हैं साधु संग कृष्ण कृपा भक्तिर स्वभाव ए तीन सब छाड़ाए कोरे कृष्ण भाव ये तीन चीजें कौन सी साधु का संग साधु का संग मतलब गुरु का संग दूसरा कृष्ण की कृपा मतलब पहली गुरु की कृपा दूसरी कृष्ण की कृपा और तीसरी भक्ति की कृपा ये तीनों कृपा जो है वह क्या देती हैं? वह एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का प्रेम देती है तो इसके बारे में जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति रसाम सिंधु के अंदर पहले यह आया है साधन साधन भक्त कृष्ण तथा धन्यायाम भावो द्वेधा, द्वेधा भी जायते तो यह भक्ति रसाम सिंधु के अंदर कहा गया है तो इसमें जीव गोस्वामी अपनी टीका के अंदर लिखते हैं कहते हैं कि जिनके भाग्य में पहले से ही संग मिला हुआ है उन अति धन्य लोगों के संबंध में श्री कृष्ण का जो प्रेम है वह दो प्रकार से उत्पन्न होता है प्रथम है साधन करके साधन के अंदर मतलब साधन का मतलब हुआ भजन वजन करो मतलब माला करो कीर्तन करो श्रवण करो इन सबको एकादशी करो इन सब करो। जब जो भजनांग है उन सब भजनांगों को करके और दूसरा प्राप्त होता है कृष्ण एवं कृष्ण भक्तों की कृपा के द्वारा तो इसमें कहा कि हम घरों के अंदर जिनके गुरु नहीं होते हैं वे क्या करते हैं साधन तो करते हैं ना थोड़ा थोड़ा सा सबको ही करता रहता है परंतु वह साधन अपने मन से होता है ठाकुर जी के हिसाब से तो होता नहीं अपने मन से होता है जो मेरे मन में आया वो कर लिया कल भी इसी बात की चर्चा कर रहे थे ना सो फिर उन्होंने कहा कि यह तो संसार में सबको करता है पर इससे अग्नि नहीं भुजेगी इससे साधन की कृपा नहीं मिलेगी किसी बहुत मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूं गलत नहीं है मैं शास्त्रीय तौर पर इस बात को कह रहा हूं अन्यथा भी मत लीजिएगा मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं बोलते हैं चालीस साल से मैं ये वाली वस्तु को कर रहा हूं परंतु आज भी घर गृहस्थी संसार छोटी छोटी वस्तुओं में इतने ज्यादा उलझे और फसे हुए हैं क्योंकि वह जितना भी साधन कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं गुरु की कृपा नहीं है और जिस साधनों को कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं तो साधन की कृपा भी उनके ऊपर नहीं है कि साधन की कृपा उनके ऊपर हो भाई बहुत सारे अपने यहां परिवारों में जोत जलाना होता है जोत जोत जलाई जाती है बहुत बड़ा माना जाता है जोत जलाना हाँ सिर्फ जोत मैं तो रोज ठाकुर जी के लिए जोत जलाता हूँ माता रानी के लिए जोत जलाता हूं बहुत छोटी चीज है क्या बहुत बड़ी चीज है हा? घी को लेके आओ दीपक को लो और उसे जलाओ और उसे भी इस तरीके से जलाओ कि मेरे घर की सब दीवारें काली ना पड़ जाए ये तो इन देशों में तो सबसे बड़ी टेंशन यही है काली नहीं पड़ जाए दीवारें तो जोत जलाओ ज्योत तो आज भी जल रही है परंतु दिल अभी तक साफ नहीं हुआ दिल के अंदर ज्योत नहीं जली साधन तो करा कई वर्षों तक ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मंत्र करते हैं व्रत करते हैं अनुष्ठान करते हैं परंतु किन्नी ना किन्हीं कारणों से अभी भी इस संसार के जंजालों में फंसे हुए हैं क्यों क्योंकि भक्ति की जो कृपा आनी चाहिए वह नहीं है क्योंकि वह भक्ति सही से नहीं कर रहे भक्ति के हिसाब से भक्ति नहीं कर रहे हैं तब श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि साधन करने के बाद कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है यह सही बात है और बहुत सारे लोग साधन करते हैं दूसरा है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भक्त मतलब गुरुओं की कृपा को प्राप्त करना यह बड़ी कठिन कृपा है क्योंकि इसके बारे में यह कहानी जा सकता है कि यह कब होगी और कैसे होगी कोई नहीं कह सकता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा कब होगी कोई नहीं बता सकता है कि श्री कृष्ण अब कृपा करने वाले हैं इतने समय के बाद कृपा करेंगे नहीं बताया जा सकता है परंतु हां गुरु का पदाश्रय प्राप्त करके कल्याण गुणाण वस्य यह जो है गुरु का पदाश्रय प्राप्त कर लिया तो गुरु आपको भजन में लगा देता है ये गुरु मंत्र है इसकी इतनी माला करनी है ये ठाकुर जी राधा कृष्ण है लड्डू गोपाल आदि हैं इनकी उपासना ऐसे करनी है अर्चन ऐसे करना है कीर्तन ऐसे करना है श्रवण ऐसे करना है हर चीज की विधि बता देता है गुरु की प्रथम कृपा ही उसी समय पर मंत्र के रूप में उनकी शिक्षा ही साधन को किस प्रकार से करना है उसी से प्राप्त हो जाती है तो कहा कि गुरु कृपा से साधन भक्ति का अनुष्ठान अनेक लोग कर सकते हैं अतः साधन भक्ति में अभिनिवेश करने से हा साधन करने से गुरु द्वारा बताए हुए साधन को करने से गुरु कृपा एवं भक्ति की कृपा भगवान की कृपा को दिला देती है तो प्राप्तस्य जो है यह बड़ा जरूरी है प्राप्तस्य कल्याण गुणाण्वस् वे गुरु श्री चरणान कि हमारे जीवन का यह ताप कैसे मिटे तो उसके लिए महत जनों ने कहा है कि हम सब जैसा भी जो भी कार्य कर रहे हैं इन तीन कृपाओं में से तीनों कृपाओं में से एक कृपा भी मिल जाए तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा साक्षात सीधे कृष्ण की कृपा मिल जाए मेरे गुरु की कृपा मिल जाए या फिर भक्ति की कृपा मिल जाए बोले अगर गुरु की कृपा मिल जाती है तो भक्ति की कृपा अपने आप मिल जाती है भक्ति की कृपा मिल जाती है तो कृष्ण की कृपा अपने आप मिल जाएगी कुछ करने की जरूरत नहीं है पर गुरु का पदाश्रय प्राप्त कर ले गुरु का पदाश्रय गुरु के चरणों में अपनी रति को बढ़ा ले अगर कोई यह यह पूछे कि गुरु की पदाश्रय प्राप्त करने के बाद अब आगे क्या करे तो यह प्रश्न तब होता है जब व्यक्ति उसी से संतुष्ट नहीं है गुरु का पदाश्रय प्राप्त करने के बाद अगर वह अभी भी असंतुष्ट है तो इसका मतलब यह है कि उसकी अभी तक अविच्छिन्न रूप से गुरु के चरणों में रति ही नहीं हुई है क्योंकि गुरु का पदाश्रय प्राप्त करने के बाद ही उसे ठाकुर की प्राप्ति हो जाती है और इसी के कारण प्रथम जो श्लोक है ना ये संसार दावा नीड लोका प्राणाय कारोण घना घनत्व प्राप्त से कल्याण गुणावश्य वंदे गुरु श्री चरणार यह श्लोक ही कह रहा है अगर ये मेरे जीवन की अग्नि को मिटाना है और गुरु की कृपा रूपी जो मेघ है बादल है उसकी वर्षा को प्राप्त करना है तो एकमात्र यही है कि वह करुणावतार जो भगवान है उ, श्री गुरुदेव है उनके चरण कमलों को पकड़ लो और उसमें अविच्छिन्न रूप से हाँ उसमें रत हो जाओ उसी की रति करो उसी से प्रेम करो बस वंदे गुरु श्री चरणार और किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि यह है तो समस्त गुणों का आलय है गुणों का घर है यही प्राप्त हो जाए तो हमारे जितने भी जीवन में ताप है और हमारे हृदयों के अंदर जितनी भी इच्छाओं की अग्नि जल रही है सब इच्छाओं की अग्नियों को जलाकर गुरु एक इच्छा दे देता है भैया इन सब इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता परंतु अगर कृष्ण चाहिए ना राधा कृष्ण चाहिए चाहिए ये मैं दे दूंगा तो मन पचास तरीके की इच्छाओं को छोड़ के एक इच्छा में लग जाता है और कृष्ण प्रेम जो है ना वह साक्षात उस रस का सागर है ठाकुर जी को रसो वही सहा कहा जाता है कि जब वह उस समुंदर को दे देता है तो हृदयों में लगे हुए जितने भी अग्नियां है अनल हैं जल रहे हैं वे धीरे धीरे करके सब भुज जाते हैं और हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राध